नारायणम पद्म भवन वशिष्ठ समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ मैं हूँ अहंग उपासना जो करता है उसको कहा गया वो अतिवादी है नाम से लेकर प्राण तक आशा तक जितने हैं सबको अतिक्रम करके प्राण को ही मानता है अपना स्वरूप तो अतिवादी कहा गया और ये भी कहा गया यदि कोई कहे तो अतिवादी हो अपलाप नहीं करे स्वीकार करके हम अतिवादी अस्मि ऐसा सुनकर के नारद प्राणों को अपना स्वरूप मान करके और उससे अधिक कुछ नहीं ऐसा सोच करके ऊपर तो हो गए पूछा नहीं आगे कोई प्राण से अधिक है क्या भी प्राण भी कार्य है मिथ्या है उसको ब्रह्म मान करके संतुष्ट हो गए कृतार्थ नहीं होते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो अभिमान करके रह गया तो सनत कुमार फिर अपने स्वयं आगे मिथ्याग्रहण निवृत्ति के लिए उपदेश करते हैं क्योंकि शिष्य योग्य होने पर उपेक्षा के लिए योग्य नहीं होता है जो समर्पित है शिष्य तो है ना उपेक्षा नहीं करके आगे उपदेश करते हैं ए तो वा अतिवदति ये नतिवदति सोहम भगवह सत्यन अतिवदानी सत्यं ते विजिज्ञासीत सत्यम भगवो ए वै अतिवदति ये नतिवदति ये तो वस्तुत अतिवादी है ये तो अतिवादी है जो सत्य से अतिद अतिवाद अतिवादी होता है सत्य से जो अतिवादी वही वास्तव अतिवादी है तो कह करके पूर्व की अपेक्षा विलक्षण तो नारजी समयते यदि प्राण अतिवादी की अपेक्षा ये अतिवादी वास्तव है सत्य नतिवादती सो हम भगव सत्य नति वदानी हे भगव अहम सत्य नती बदानी सत्य से अतिवादी होना चाहता हूँ हूँ हो जाऊँ इस उपदेश कीजिए सनत कुमार जी कहते सत्यंत व विजिज्ञासितव्यम यदि सत्य का ज्ञान होगा तो सत्य न अतिवादी होगा और ज्ञान होने के लिए उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए सत्यं सत्यंत विजिज्ञासितव्यम तो जानना चाहिए तो नाराज जी कहते सत्यं भगवी जिज्ञास है मैं सत्य को जानना चाहता हूँ उपदेश कीजिए ये सत्यु व अतिवद्धती है सत्यु वही अतिवदती अतिवादी है या अहम बक्षा जो मैं अभी कहूँगा न प्राणविद अतिवादी पर परमार्थत प्राणवाद विद प्राण उपासक प्राण को जानने वाला वास्तव अतिवादी नहीं है नामादि आदि अपेक्षम तो तस् अतिवादितम तो उसको तो अतिवादी जो कहा गया है नामादि से नाम से लेकर आशा तक जीतने हैं के अपेक्षा अतिवादी है देवताओं को अजर अमर कहा गया अमर स्वर्ग में जाने पर वस्तुतः तो अमर नहीं है स्वर्ग से भी च्युत होते हैं तो भी अन्य के अपे अधिक दिन रहते हैं तो ऐसे अजर अमर कह दिया जरा नहीं मरना नहीं कंतु तो वहाँ से तो च्यूत होते हैं नित्य नहीं है तो अपेक्षाकृत अतिवादी है प्राण उपासक यस्तु भूमाख्यँ सर्वातिक्रांत तत्व परेद स अतिवादी अतः जो भूमा है नाम जिसका भूमा आख्या ब्रह्मण तत्व भूमाख्यम भुमा भूमकुज तत्व सर्वातिक्रांत सर्वेभ्यः अतिक्रांत सबसे आगे सबसे ऊपर है सबसे अधिक है विलक्षण है श्रेष्ठ तत्व परमासत्व इसको जो जानता है वेद जाना तो अतिवादी वही अतिवादी है इत्यथा ऐसा कहने पर ऐसा ही ऐसा कहा सनन्त कुमार ने कहा ऐसुवा अतिवदती है सत्य ने अतिवदती है कहा सत्य ने अर्थ परमार्थ सत्य विज्ञान वत्तया परमार्थ सत्य है ब्रह्म उसके विज्ञान वत्तया ज्ञान होने से जो अतिवादी होता है परमार्थ सत्य ब्रह्म ज्ञान से वही वास्तव अतिवादी है। स्व वाम प्रपन्नो भगवान सत्य नदिवधानी नारद जी कहते हे भगव अहम प्रपन्न हँ मैं आपके शरण में आप में समर्पित हूँ सत्य नति बदानी सत्य से अतिवादी हो जाऊँ उपदेश तो कीजिए उसका अभिप्राय टीका में कस्तरी परमार्थ तो अतिवादी ते शख्या है यस्तु सत्य स्वतिवादी यत सनतकुमार अभिप्राय अत एव आहजना अत आह स्वातिवादी इत आह इसके केव्र वही सत्य से जो अतिवादी होता है वही वास्तव अतिवादी इस सनतकुमारर का अभिप्राय इसलिए नारजी ने कहा ए ये अभिप्राय सनतकुमार ने कहा ये सत् अतिवादी ननु नारद नाद्यापि नारद्या सत्य विज्ञान उत्पन्न कथम सत्य नति बदानी पृछति तत्र अभी तो नारद का सत्य ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो सत्य से मैं अतिवादी हो जाऊँ ये कैसे पूछते हैं उसका अभिप्राय है। तथा माम म्यूनक तो यथा हम सत्य नति बदानी अभिप्राय ये अभिप्राय नारद जी का तथा मैं न्यूनक तो प्रकार मुझे उपदेश करके ऐसे कर बनाए यथा हम सत्य नदा ऐसे नियोग कीजिए आज्ञा कीजिए जो मैं इसे सत्य से अतिवादी हो जाऊं यह अभिप्राय है तो सनतकुमारी जी कहादम सत्य नती बदिचसी सत्यमें तो तबीजितव इतना अह नारद यदि एवं यदि इस चाहते हो एवं का अर्थ सत्य नदीची सत्य से अतिवादी होना चाहते हो तो सत्य में बुतावी जिज्ञासी तभी हम पहले सत्य का ज्ञान होना चाहिए जिज्ञासा जानने की इच्छा हो तो ज्ञान होगा पहले उसकी इच्छा हो जानने की फिर जाने तब तो सत्यवादी होगा इतुक्त ऐसे हो। कहा जाने पर उगत नारद नारद जी ने कहा सत्यम भगवी जिज्ञासा थी तथास्तु तरी सत्यं भगव बीजिज्ञास ठीक है मैं सत्य जानना चाहता हूँ बीजिज्ञा से कहा विशेषण ज्ञातम इच्छे यम तत्व विशेष रूप से जानना चाहूँ आपसे आप उपदेश कीजिए यह अभिप्राय है तब तो सन कुमार उपदेश करते हैं यदा वे भी बीजा त्यथ सत्यम बदती ना बीजान सत्यम बदती बीजानन सत्यम बदती विज्ञानम तेव बी जिज्ञासितव्य मेरी विज्ञान भगव बीजिज्ञास अतिवादी कब होगा यदा भी जो जानता है सत्य को जानेगा तो सत्य से अतिवादी होगा नहीं जानकर करके अतिवादी नहीं हो सकता है नो अभिजानन सत्यम बदती नहीं जानकर के करके सत्य को अतिवादी नहीं हो सकता है बीजानन एव सत्यम जान करके सत्य को जान करके ही कह सकता है कहता है सत्य उपदेश भी कर सकता है समर्थ होता है जानने पर साक्षात्कार करने पर नहीं जान करके उपदेश नहीं कर सकता है बीजानन एवं सत्य मदती जान करके सत्य बोलता है नहीं जान करके नहीं अन्य के दिखा दिया न अभिजान सत्य मदती अव्यति के ज्ञान के बिना सत्य नहीं बोल सकता है जान करके बोल सकता है विज्ञानो तव विजिज्ञासव्य पहले विज्ञान को प्राप्त करना चाहिए उसकी जिज्ञासा करे विज्ञान कैसा है क्या है जान करके विज्ञान को प्राप्त करे विशेष रूप से समझ करके ज्ञान क्या है विज्ञान साक्षात्कार क्या चीज़ है क्या वस्तु है ये समझे पहले समझ करके साधन को समझ करके साधन अनुष्ण से प्राप्त होता है कुछ नहीं समझ करके ज्ञान क्या है अज्ञानी की निवृत्ति कैसे होती है अज्ञान क्या है बिल्कुल कुछ नहीं समझ करके कुछ ना कुछ रटे कुछ करे नहीं प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमाण को समझे प्रमाण से कैसे ज्ञान होता है क्या प्रमाण है ध्यान करते हैं ठीक है, है एकाग्र होता है किंतु प्रमाण क्या है ज्ञान होने के लिए ज्ञान है प्रमा प्रमा प्रमाणम प्रमा का असाधारण कारण प्रमाण है वेदांत वाक्य प्रमाण है उससे ज्ञान होता है वेदांत वाक्य का विचार तत्व से आदि महावाक्य तो प्रमाण है किंतु उसका अर्थ समझने के लिए थोड़े प्रमाण विषय का ज्ञान होना चाहिए तुम ब्रह्म हो मैं ब्रह्म हो सम कह दिया किंतु ब्रह्म व्यापक जगत कारण है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है मैं अल्पज्ञ हूँ अल्पशक्तिमान कैसे एक होगा रटने पर नहीं होगा वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ समझ करके वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ ले करके लक्षणा से ही समझे में शब्द का क्या अर्थ है ब्रह्मशब्द का शुद्ध अर्थ क्या है ऐसा समझने के बाद ही समझने में मतलब केवल ऊपर से समझना पहले तो होगा शास्त्र से फिर तुम मैं इसी जो पदार्थ में संशय विपर्य निवृत्ति होनी चाहिए मैं ब्रह्म हूं तो कोई भी कह देगा तोता भी बचा भी किन्तु मैं शब्द से किसको लेना ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं, मैं पहले क्या है तो नख से सिखा देहादि में अहम बुद्धि है मैं यही में वो जो शरीर को लेकर के मैं वो ब्रह्म कैसे होगा सर्व तो परिचि न ब्रह्म व्यापक है शर्श से विलक्षण आत्मा है आत्मा फिर कौन है क्या है कितने बड़ा है इसको समझ करके लक्ष्यार्थ में संशय और विपर्य निवृत्त हो जाए तब ब्रह्म के साथ एकत्र तो होता है मैं शब्द का लक्ष्यार्थ को समझे तो इसलिए विज्ञान ज्ञान क्या है अज्ञान के अज्ञान की, की निवृत्ति किस ज्ञान से होती है वो ज्ञान क्या पदार्थ है ये सब समझना पड़ता है विज्ञान तेव वह विजिज्ञास तब जानना चाहिए विज्ञानम भगवि जिज्ञास फिर नारद जी कहते हैं मैं विज्ञान जानना चाहता हूँ प्राप्त करो विज्ञान भट्टिका में यदा भी बीजाती इत्यादि वाक्य व्याकृबन उत्तर आ यदा भी बीजाणती अथ सत्यम बदति ये मंत्रवाक्य है इसकी व्याख्या करते हुए उत्तर देते थे भाष्य में यदा सत्यम भी जाना थे सत्यम काल तो सत्यम व्यवहार में भी सत्य कहा जाता है घटपट आदि को रज्जु सर्व है राज्य सत्य है आदि सत्य किंतु किन्तु सत्य नहीं व्यवहार काल में सत्य लगता है इसको व्यावहारिक कहते हैं परमार्थ सत्य है जो त्रिकाल में जिसका बाद तीनों काल में बाध नहीं हो व्यभिचार नहीं हो परिवर्तन नहीं हो कभी अभाव नहीं हो ना अभाव विद्यत सत जिसका कभी भी कहीं भी अभाव नहीं हो वो सत्य है यशा सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र हो सर्वदा हो यही तत्व है सत्य है परमार्थ सत्य को जानता है बीजाती कैसे जानता है इदम परमाथ सत्य मिति यही परमार्थ सत्य ऐसा जब जानता है तत्व अनृत विकार जाता वाचारंभ्वा सर्विकारावस्था सद्यमती तदव अथ जानने पर जो यही सत्य है बाकी सब मिथ्याश्चय हो जाएगा उस अन्यकार जातने विकार वाणी का आलमबन मत्रे शब्द का कालंबन अर्थ कुछ नहीं वाचा रंबनम वाणी का आलम्बनम हित्वा त्याग करके सब को छोड़ करके सत्य फिर है कहाँ सब विकारे में अवस्थित है सर्व सर्वकार्य में ब्रह्म ब्रह्मस्थित्व है नाम रूप को छोड़ देंगे तो सदरूप ब्रह्म है अस्ति अस्थि घटपट आदि में जो अस्ति अस्ति करके सदरूप प्रतीत होता है वही सर्वविकारावस्थम एक सदे एक ही सद सर्वत्र सद्स्य में अनुगत है अनिश्चित अनुस्थित करके घटो अस्त पटोस्थिवी अस्थि जलमस्तुअस्ति सत्के अगत एक है सर्व सर्व अवतिष्ठते इति विकार अवतिषतकारावस्थम सद एक सत्यम सत् एक सत्य है अन्य नहीं अनेको नहीं सत्यमित जब जानता है अथवा अथ वद कहता है यदति वही कहता है सत्य कोई कहेगा बाकी समित समझ करके टीका में यदि विश्व सद्रूपादनुगता असद सैद यदि तो त्रतमेंव परमा सत्य सिद्ध्य परमा सत्यम यदा बीजाती तथा सारा विश्वसद्रूप से सदरूपात अनुगतात अनुरूप है सद सादु, अनुगत सद्रूप सर्वत्र सदरूप अनुगते सर्वत्र सत सत है उससे भिन्न सत से भिन्न कोई पदार्थ हो जाए विश्व प्रपंच कुछ भी अनुगत सदरूप से भिन्न हो जाएगा तो न सत्य असद से आत से भिन्न तो ही होगा असत तो हो जाएगा यदि तो अभिनम यदि विश्व सदरूप से भिन्न नहीं है तो सारा विश्व सन्मात्र में वमार्थ सत्यम सिद्धे थे सारा ब्रह्मांड सन्मात्र सदैव सद्रूप है ब्रह्म परमात् सत्य होगा नाम रूप कल्पित केवल बाकी सत्य परमाता सत्यम यदेव भी जान जब इसे जानता है सब कुछ नाम रूप छोड़ करके कि सद्रह्म ये तब तो अतिवादी होता है सत्यम बदती विज्ञान प्रकारम अभिनय थे विज्ञान किस प्रकार अभिनय करके देखा तो इदम एव सत्यम इदम परमात्माता सत्यमिति यदि तत तत अनृतम विकार मिथ्या है विकारजात विकार वर्ग जितने कार्य सब मिथ्या है उसको छोड़ करके छोड़ना है उसमें सत्य तो बुद्धि का त्याग करना कार्य तो जहाँ को आत्म वहाँ रहेगा ज्ञान वजान से कोई पर्वत टूट जाएगा पर्वत तो इसे रहेगा और छोड़ा है उसको कोई पकड़ा नहीं कि छोड़ना है या फेंकना है छोड़ने का अर्थ है उसमें सत्य तो बुद्धि छोड़ दे त्याग हो गया ऐसे बना रहे राज्य में सर्प देखते हैं डरते हैं जब मालूम हो गया ये प्लास्टिक का बना हुआ सर्प नहीं तो सर्प का त्याग हो गया भय नहीं होता है इसी प्रकार सब कार्य प्रपंच का त्याग मिथ्या तो बुद्धि करना मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ निश्चय हो गया तो सब का त्याग हो गया सदव सत्यमिति कृत्वा सद ही सत्य ऐसा निश्चय पर यदती यद तदेव वदति वही सत्य ही बोलता ही थी योजना उसे बिना कुछ यही नहीं सत्य विज्ञान से यद तद्वन प्रति हेतु तद्योतनाथ वब्द सत्य वदन के प्रति हेतु सत्य विज्ञान सत्य का ज्ञान हो तो सत्यवादी होगा सत्य का ज्ञान नहीं तो कभी सत्य मिथ्या भी बोलेगा तो सत्य विज्ञान है तद्वदनम प्रति तदवदन से तत्पशी तद क्या लेना सत्य सत्य बोलने के प्रति सत्य विज्ञान हेतु ही इसको द्योतन सूचन करने के अथ अथ यदि जानता है अथ सत्यम बदती श्रुत्यंतरावष्टम भिन्न भेदा भेदवादी संकते कुछ लोग मानते हे सभेद भी है और अभेद भी है मिट्टी से जो घट बना वो भिन्न भी है अभेद अभिन्न भी है मिट्टी रूप से अभिन्न है घट रूप से भिन्न है भेदा भेदाभेदवादी नाम रूप सत से भिन्न भी है अभिन्न भी है नाम रूप जितने कार्य प्रपंच सत से भिन्न तो भी है और अभिन्न भी दोनों भिन्न और अभिन्न मिलावा हुआ करता है भाषा में नानू विकारों सत्यमेव विकार भी सत्य है नाम रूप सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्चन्न नाम रूप सत्य का उससे ये प्राण ढका हुआ सत्य सत्य से सत्यम नाम रूप सत्य उनमें सत्य है प्राण तो नाम रूप भी तो सत्य है प्राणा भी सत्यम तेमें से सत्यम ये श्रुत्यंत्राथ प्राण सत्य है उनमें से ये आत्मा परमाथिक सत्य है परमात्मा टीका में विकारस्य कि बृहदारण्यकुत्या विकार से सत्य मुक्त मच्यते कि पर विक आद्यम अंगीकोती सिद्धांतिपुस्ता है बृहदारण्यक्रुत्य से विकार्यवर्ग का सत्य कहते हो सत्य मुक्त इतने मे कहते तो विकार सत्य है ठीक है अथवा सत्य कहना चाहते हो केवल सत्य कहना चाहते हो पर सत्यकहना चाहते विकारको ये विकल्पे आद्यम अंगीक पहला मनते सत्य सिद्धांति साष्य में उक्त सत्यम श्रुतंतरे विकार से न तो परमार्थपेक्ष उक्तम विकारस्य सत्य श्रुतंतरे उक्त ये ठीक सत्यम कार्यवर्ग सत्य है ऐसे बृहदारणिक में श्रुत्यंतर में कहा गया ये ठीक ना। ना तो, कहा गया। तो ठीक है किंतु परमापेक्ष न तो परमा सत्य कहा गया ऐसा नहीं है टीका में भेदाभेद विरोधा एक युगा विकार से चज्ज सर्पवद मिथ्यात्नुमाद अत्यंत अबाध्यभिप्राण सत्यतम श्रुत्यंतरे नई उक्तम भेदाभेद और विरोधात्ध है भेद और अभेद भेद रहेगा और अभेद भी रहेगा भेद का अभाव न भेद अभेद भाव और अभाव का परस्पर विरोध है घट है और नहीं है धन है और नहीं है भेद है और अभेद नहीं है अभेद है ये दोनों संभव नहीं है भेदाभेद और विरोधात्थ हाँ एकत्र घट है अन्य अभाव ये तो बन जाएगा एकत्र अभेद है अन्य अभेद ये भी तो बन जाएगा किंतु एक उपाधो अयोगा एक अधिकण में एक आश्रय में यहाँ उपाधि का आश्रय अधिकरण एक अधिकरण में भेद और अभेद दोनों अभाव और अभाव दोनों नहीं हो सकता है अयोगा विकार से चज्जसर्पत्र मिथ्यात्मा कार्य जितने है अनुमान से सिद्ध होता है मिथ्या प्रातिभाषिक रजुसर्पादि मिथ्या ये सर्वमत सिद्ध है उसको दृष्टान्त बना करके कार्य मिथ्या प्रपंच मिथ्या कार्यत्वात्जुसर्प तारा प्रपंच जितने विकार वर्ग है सब मिथ्या है कार्यत्वात्थ जैसे रजुसर्प है ये अनुमान से सिद्ध होता है कार्य विकार मिथ्यात्व अनुमान राज्य सर्प को दृष्टान्त देकर के सब कार्य मिथ्या है अत्यंत अबाध्य तो अभिप्राण तो सत्य तो होगा जो कभी बाध नहीं हो त्रिकाला बाध्य तीनों काल में अतीत में बाध नहीं हुआ अभी बाध नहीं हो रहा है भविष्यत में ही जिसका बाध नहीं होगा वही सत्य होगा घट सामने दिखता है कहते घट सामने दिखता है इसको मिथ्या कैसे कहेंगे दिखता मिथ्या कैसे कहेंगी दिखता है हम है। मानते हैं किंतु घट में सत्यत्व नहीं दिखता है घट दिखता है राज्य में सर्प भी दिखता है देखने से सत्य नहीं होगा घट दिखता है घट में जो सत्यत्वम किम त्रिकला बाध्यत्वम त्रिकला बाध्यत्व घट में दिखता नहीं है त्रिकला बाध्यत्व का प्रत्यक्ष होने के लिए तीनों काला का प्रत्यक्ष होना चाहिए काल तय का प्रत्यक्ष होगा अतीत का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है भविष्य का भी नहीं होगा वर्तमान का प्रत्यक्ष होता है इसे मानते हैं नसोस्ति अस्ति प्रत्यो लोके अत्र कालो नभासते, भाषते घटो अस्थि हम कहते सामने देखकर के पुष्पम अस्ति, अस्ति जो प्रयोग करते हैं वर्तमान काल का ज्ञान नहीं होगा इदानी पुष्पम अस्थि प्रयोग कैसे होगा तो वर्तमान काल में घट है काल अस्ति कहेंगे तो वर्तमान काल भी ज्ञान का विषय होता है किंतु अतीत का विषय अतीत का ज्ञान भा, प्रत्यक्ष भविष्यत का प्रत्यक्ष नहीं होता है तीनों काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो तीनों काले में बाध नहीं होता है घट का ये कैसे प्रत्यक्ष होगा घटा हो हो दिखने पर भी घटा में जो सत्यत्व जिसका अर्थ त्रिकाला बाध्यत्व तीनों काल में बाध नहीं होता ऐसे प्रत्यक्षण नहीं होता है घट दिखता है ठीक है किंतु उसमें सत्यत्व तो नहीं दिखता है इसलिए सत्यत्व तो कार्य प्रपंच सत्य नहीं मिथ्या है अत्यंत अबाध्यवाभिप्राय तो से सत्यत्व तो नहीं कहा श्रुत्यंतरे नहीं भुगतम श्रुति में जो कहा गया अत्यंत अबाध्यवाभिप्राय से सत्य तो नहीं कहा प्राणाभ सत्यम को सत्य जो कहा गया अत्यंत अबाध्य तो अभिप्रायस नहीं कहा गया कथंतरी प्राणादीसु सत्य तो मुक्त आशंक्य अंगीकार स्फुर पूरापीश पूजता है तो प्राणादि को सत्य प्राणाभे सत्यम सत्यम सेण्यक उपनिषद में को सत्य कैसे कहा गया प्राणादि में सत्यम कथम उक्त आशंका करके अंगीकार स्फुर अंगीकार स्वीकार कैसे प्राण को सत्य कहा गया स्पष्ट करते हैं कि भाष्य मैं कि इंद्रिय विषया विषयपेक्ष सत्य त्यज सत्यम तद्वारण पर सत्यस्य उपलब्धि विवक्षिता ये जो सत्य शब्द है प्राण भी सत्यम। एक सत् और एक सत्य सच्च्यज सत्यम सत्य में एक तकार एक तकार प्रयोग के बिना प्रयोग किया सत्य त्यत मिलकर सत्य होता है तकार का द्वित हो सकता है अन्य चीजें सूत्र से सत और सत्यत्त मिल करके सत्य होता है सत कौन होता है इंद्रिय विषय हो तो उसको कहेंगे सत। प्रत्यक्ष दिखता है घट है घट घट दिखता है घट अस्थि प्रत्यक्ष विषय में सत्य प्रयोग होता है और त्यत होता है जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता वायु और आकाश चाख्यु से दिखता नहीं वायु का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है कुछ तार्किक लोग कहते हैं वायु का प्रत्यक्ष होता है किंतु अधिक कहते वायु के स्पर्श का तो प्रत्यक्ष होता है तो अग इंद्र के द्वारा वायु के स्पर्श का तो प्रत्यक्ष होता है वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है चाक्षू से प्रत्यक्ष तो नहीं स्पर्श इंद्रिय से भी वायु का स्पर्श ग्रहण होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता है कुछ तार्किक लोग कहते प्रत्यक्ष होता है करे नब्बे लोग तो वायु आकाश दोनों प्रत्यक्ष नहीं होने से उसको कहा गया त्यत इंद्रिय का विषय हो सत इंद्रिय का अभिषय हो तो त्यत इंद्रिय विषय तो अपेक्षम इंद्रिय विषयत्व सत्य इंद्रिया विषयत्व त्यत सत्य त्यची सत्य ये सत्य कहा दिया पांच भूत को कह दिया सत्य इति क्यों कहा गया तद्वारा न च परमार्थ सत्य से उपलब्धि विवक्षिता इत उसके द्वारा परमार्थ सत्य की उपलब्धि यही कहने की विवक्षा है वक्तुमीचा विवक्षा शाखा को पहले दिखाते हैं चंद्र दिखाने के लिए अरुंधति को दिखाने के लिए उत्तर दिशा नक्षत्र दिखाते हैं स्थूल अरुंधति न्याय शुद्ध आत्मतत्व का उपदेश करने के लिए पांच भूत को कहकर के उसके द्वारा सत्य परमार्थ सत्य ब्रह्म की उपलब्धि इसका उपदेश से विवक्षित है ठीक टीका में इंद्रियजनित सदबुद्धि विषय तो अपेक्षम भूतत्र उच्यते इंद्रियजनित बुद्धि इंद्रिय है जनक इंद्रिय से उत्पन्न होती बुद्धि है ज्ञान सद्बुद्धि अस्थि अस्थि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सद्बुद्धि इसका जो विषय होगा अस्थि से बुद्धि का विषय विषय तो जहाँ रहेगा वहाँ सत्य शब्द सत शब्द कहा जाता है उसके अपेक्षा भूतत्रय सद इतिच्यते भूतत्रय पृथ्वी जल तेज को सत कहा गया तद अविषय भूतद व्यवहार से तदिषेपेक्ष तत्पे कल न तद विषेपेक्ष तत्पे न भूत सदच्य तदिषेपेक्ष भूतद्यदि व्यवह्रिय तदिषेतपेक्ष तत्पे इंद्रियजनित सद्बु विषय तोंद्रियजनित सद्बुद्धि तत्पे इंद्रियजनित सदबुद्धि इंद्रियजनित सदुद्धि विषयत्वापेक्षम भूतत्व में तद हुआ तद अभिषयत्व तत्प इंद्रियजनित सदुद्धि इंद्रियजनित सदुद्धि का जो विषय नहीं होगा अभिषय होगा उसको कहेंगे त्यत इंद्रियजनित सदबुद्धि के अभिषय जो विषय नहीं है अभिषेत्वापेक्षम भूतद्वयम वायु आकाश त्यद इति व्यवहारिय त्यद इसे कहा है तो सत्य में कितने भूत आ जाएंगे पाँच तथा चूतपचक सच्च्यच्चे व्युत् सत्यमित भूत भूतपंचक सतृत्यत शत हो होगे कितने भूत हाँ होगे तीन अृत्यत दो मिलकर पांच नाम वा यथोत्त तबीजूतनामूपयोस्त्त्मक प्राण सत्य व्यावहारिक पांच भूत का बीज कारण है बीज बीजभूत नाम रूप नाम रूप नाम रूप ही है कारण तदात्मक का ये भूत भूतपंचक नाम रूपात्मक है इसलिए प्राणाणाम सत्यत्व व्यावहारिकम प्राण भी तदात्मक है नाम रूपा के अंतर्गत है इसलिए प्राण को जो सत्य कहा गया व्यावहारिकम सत्यत्व प्राणानाम प्राण में सत्य व्यावहारिक है इत प्राणादिशु मिथ्या होते स्वी सत्यश्रुतिरविरुद्धे त्याग प्राणादि मिथ्या मिथ्या होने पर भी उनको सत्य कहा गया सत्यश्रुति कोई विरुद्ध नहीं क्यों नहीं तद्वारेण परमार्थ सत्य से विवक्षिता जैसे स्थूल अरुंधत्य न्याय अरुंधत दिखाने के लिए स्थूल दिखाते हैं ध्रुव तारा को बड़े तारा को नक्षत्र को दिखाते हैं पे वृक्षा दिखाते हैं शाखा दिखाते हैं चंद्र दिखाने के लिए इसी प्रकार उसके द्वारा तद पांच भूते सत्य ना, नाम नाम रूप है, मुर्त है उसके द्वारा परमात्मा सत्य की उपलब्धि ये विवक्षित है प्राणादिनाम व्यावहारिक सत्यत्व तो अनुवाद द्वारे न प्राणादि में व्यावहारिक सत्यत्व तो है उसके अनुवाद करके उसके द्वारा अध्यारोप अपवाद न्याय न परमात्म सत्य से भ्रमण अवगतिर्वक्षिता कृत तेस्वी सत्यत्वश्रुतिर अभिरुद्धे तीर्थ व्यावहारिक सत्यत्व का अनुवाद करके फिर उसका निषेध करके सत्य बताएंगे एक न्याय अध्यारोप अपवाद आरोप पहले करके फिर निषेध करने पर निषेध का अधिष्ठान निषेध जिसमें होता है निषेध का साक्षी वही वास्तव सत्य है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते पहले आकाशादिक उत्पत्ति है ब्रह्म से ये अध्यारोप है फिर निषेध करना नैत नैतिक निषेध करना अपवाद है सारे कार्य वर्ग का निषेध हो जाएगा आकाशादिक उत्पत्ति कही गई फिर सब कार्य का निषेध करना कारण से अलग कार्य नहीं है घट दृष्टान्त देखा करके मिट्टी से भिन्न घट नहीं है ऐसे प्रकार कारण से कार्य भिन्न नहीं कह करके अंत में एक सद्बुद्धि ब्रह्म सदे वही रहेगा सबका निषेद्ध हो जाएगा निषेध का साक्षी निषेध का अधिष्ठान पार्थिक सत्य है उसके द्वारा परमार्थ सत्य ब्रह्म है उसकी अवगति साक्षात्कार ज्ञान उपलब्धि विवक्षित है तेज भी सत्य तो श्रुतिर अभिवद्ध है तर्थ तेसु काणादिषु तेज़ प्राणादि सत्यम्दम प्राणावि सत्यम तेजाश सत्यम तेस्यश्रुतिरिद्ध यथोक्त तो अर्थ विवक्षित बृहदारण्यक्रुतावक बताते हैं बृहदारण्यकश्रुति में ये अर्थ विवक्षित है ये व्यावहारिक आत्मा की उपलब्धि के लिए इनको सत्य कहा गया इसका ज्ञापक गमक बताते प्राणा वे सत्यम तेसा में सत्यमित चौतम प्राण सत्य है उनमें फिर यह आत्मा सत्य है तो यह राजाओं का राजा वास्तव राजा तो एक है बाकी राजा गौण है मुख्य है एक है प्राणानाम तम ऐसा सत्यम प्राण सत्य सत्यानाम सत्यम परमात्मा ब्रह्म पारम पारमर्थि सत्य जो प्राण में भी सत्य है ननु नुत्यंतरे विकार से व्यावहारिक सत्यमीष्ट प्रकृते तो न तद्यते भूम न सत्यंगीकारा तथा बिहुतादस्थ्यम अतः अभी फिर शंका करते हैं, बृहदारण्य में व्या विकार सत्यमान प्राण भी, तो भी सत्यं तो प्राण को व्यावहारिक सत्य मानते पूर्व जी ठीक है व्यावहारिक सत्य तो, तो माना गया विकारश्या व्यावहारिक सत्य तो मिष्टम बुरदारण्य में जितने प्राण है पांच भूते हैं वो सब व्यावहारिक सत्य है और यहाँ तक आगे कहेंगे योग भूमा तुखम भूमा ही सत्य है भूमा के ब्रह्म को ही सत्य कहेंगे प्रकृति तो न तदिश्यते यहाँ तो पांच भूत को सत्य नहीं मानते भूम नए व सत्य तो अंगिकारा भूमा भूम ब्रह्म ही सत्य मानते हैं कभी कहेंगे तथा से विरोध था फिर स्वती का विरोध ऐसे रहा जैसे पहले विरोध था विकार भी तो व्यावहारिक सत्य है ऐसा संकांश कहते भाष्य में यह भी तदिष्टम तो एव वही इष्ट है भूमाख्य ब्रह्म पारिशत्य है बाकी प्राण आदि प्राणीसु व्यवहारिक सत्य यदि प्राण से व्यवहार सत्यमुपगत कि सनतकुम सेवक्षित आस यदि प्राण भी व्यवहार से सत्य माना गया उपगतम उपगत स्वीकृत व्यवहार से प्राण यदि माना गया, कि सनतकुम सेवक्षित सनत क्या कहना चाहते हैं इनका विवक्षित तो क्या है इत आशंक यह तो प्राण विषयाद परमात्थ सत्य विज्ञानाभिमाद्युत्थप्य नारद यदे सत्यम परमात्मा तो मुमाख्यम तज्ञाप्यामी ते स विषय सेवक्षित यहाँ सनत कुमार चाहते हैं सबको सत्य मानते हैं व्यावहारिक सत्य को छोड़कर के परमात्म सत्यों को बताऊंगा प्राण विष्यात परमात्म सत्य विज्ञान अभिमानाथ प्राण को विषय करने वाले जो ज्ञान है परमार्थिक सत्य ज्ञान है प्राण परमात्म सत्य नहीं है किंतु उसको परमात्म सत्य मानते हैं प्राण विष्यात परमात्म सत्य विज्ञान विज्ञान तो वास्तव नहीं उसमें अभिमान होता है सत्य को मान करके सत्य विज्ञान अभिमान आदि आरोप है अभिमान है यही सत्य मान लेना उससे हटा करके भ्रांति है प्राण को विषय करने वाले परमात्मा सत्य प्राण को जान लिया अभिमान में सत्य को जान लिया ध्यान में बढ़ते कुछ चित्र कुछ देख लिया खुश हो गया परमात्मा का साक्षात्कार हो गया आगे ध्यान छोड़ करके लोगों में आगे सबको क्या भगवान का दर्शन कर लिया लोग उसे मान लेते कुछ नहीं मानने पर भी मानने वाले भी होते हैं धन सम्मति मिल जाती है ख्याति हो जाती है कहेंगे हमने बस साक्षात वगैरह कर लिया अभिमान होता है अद्वैत चिंता थोड़ा प्रारंभ किया कि समझा तुम ही ब्रह्मो समझा मैं ही ब्रह्मो और क्या है अब किसका साक्षातकार करना हो गया ये अभिमान होता है अभिमान से गुरु उसको हटाते हैं वित्थाप्य हटा करके नारदम यद सत्यम परमार्थत भूमाक्यम ये सद ही सत्ये है परमार्थ सत्य सद ये भुमा नाम जिसका भूमाक्यम तद विज्ञापय श्यामी विशेषण उसका साक्षात्कार कराऊंगा इस अभिप्राय से विशेषता विवक्षित है सनत कुमार जी का शिष्य नारद है सामने उनको परमार्थ सत्य ज्ञान कराने के लिए ही चाहते हैं इसलिए सदैव सत्यम भूमा ही सत्य कहते हैं बाकी सब उम्मीद है टीका में यदा भी बीजाती अथ सत्यम बदती थी यदि व्याख्यातम तद अन्य व्यतिरिक हम स्फुटेन आदि व्यतिरिक मदा भी बीजाती अथ सत्यम बदती ये कहा गया जो जानता है सत्य ब्रह्म को परमात्र सत्य को इदमेव सत्यम इसे जानता है तो सत्य बोलता है ये जो कहा गया उसके व्याख्यान हुआ तद अन्वय व्यतिरिकाभ्याम स्फुटन उसका ही स्पष्ट करेंगे जब जानता है तो सत्य बोलता है इसका स्पष्ट करते हुए कैसे स्पष्ट करेंगे अन्वय व्यतिरिकाभ्याम अन्वयन व्यतिरिक अन्वय के द्वारा व्यतिरिक्त के द्वारा स्पष्ट करेंगे आदो व्यतिरिक्त महा पहले व्यतिरिक्क कहते फिर अन्वय कहेंगे व्यतिरिक अभाव शब्द का शब्द का तो अभाव नहीं जानता है तो सत्य नहीं बोल सकता है ना सत्यम बदति ये व्यतिक अरे बीजानन सत्यम बदती अन्वे व्यतिक न अभिजाननिजानन सत्यम बदति भाष्य में नीजानन सत्यम बदति ये ये व्यतिक अभिजानन नहीं जानता वह सत्य नहीं बोल सकता है नहीं बोलता है ठीक ठीका में परमाथ सत्यम अभिजानन बदति अग्नियादीन इतिशंक परमात् सत्य को नहीं जानने पर भी अग्नियादि को तो कहता है सत्य इतिहास्या यू अभिजानन बदती स्व अग्नियादिशब्देन अग्नि आदि परमात्सदूपान मन्यमान बदति सत्य को नहीं समझ करके अग्नि आदि को कहता है शब्द से जो कहता है अग्नि आदि शब्दे न अग्नि आदि परमात्सद मन मान परमात् सदरूप मानता हुआ कहता है न तो रूपत्र व्यतिकण परमात् पहले आया है अग्नि में जो शुक्ल रूपे जल है, है रक्तरूपे तेज का है कृष्ण रूप पृथ्वी का है अपात अग्निर अग्नित्व तीन रूपाण तेव सत्यम तीन रूपे है रूपत्र व्यतिकण कुछ है ही नहीं तान्य रूपा तदपी रूपत्र व्यतिण परमात्र तो कोई है ही नहीं तान्यप रूपा सदपे नहीं बसंति जो तीन रूपे है शुक्ल कृष्ण रक्तरूप है वो तीनोवी परमात् सदअपेक्षा नहीं बसंति सत्कारण उसके अपेक्षा कुछ नहीं है अतः न अभिजान सत्यवदति इसलिए सत्य नहीं जान करके वो नहीं बोल सकता है बीजानन एव सत्यम बदती जान करके ही सत्य बोलता है त तरी कथम सदव परमात्र सत्यमित बदतो अभीष्ट सिद्धि आशंका है न तो न तो ते रूपत्र सद ही परमात्म सत्यमित बदत इष्टअभीष्ट की सिद्धि कैसे होगी सद ही परमात्र सत्य कंण से कैसे सिद्ध होगा न तो ते रूपत्र व्यतिगण परमाथ सनि यदि तीन रूप सत्य है वो तो तीन रूप से अतिरिक्त कुछ नहीं और तीन रूपा भी सत्य नहीं है तान्यूप तरी रूपाणी पृथक विद्य यदि तीन रूप सत्य हो गए तो तीन रूप तो अलग हो गए ब्रह्म से भिन्न नेत्या तथा तान्य रूपाणी सदअपेक्षा नहीं बसंति ये तीन रूप भी सदब्रह्मेक्षा नहीं है अथवा से नाम अस्य अतः अस्त सत्यवादी किंतु असत्यवादी उपस इसलिए जो प्राणादी को सत्य मानता है तीन ऋपक सत्य मानता है वास्तवसत्यवादी नहीं है किंतु असत्यवादी वक असत्यवादी एव असत्यवादी मिथ्यावादी सत्य को नहीं जानकारी सत्य नहीं कर सपसत इतः आह ज्ञात अच्छा सद्य नई सीती न अभी न अजानन सत्यम बदति क्या व्यतिरेक दर्शि तो अन्वय अन्व चे व्यतिरैक कहकर अन्वय कहते कर जाननन सत्यम बदति अन्व टीका अस्त तरी सत्यज्ञानपूर्वक अतिवादित ठीक है सत्य जानकर के अतिदे हो जाएंगे इत आशंका है न सत्य विज्ञा विज्ञानम अभिज अभिजिज्ञासितम अप्रार्थितम ज्ञाए सत्य का ज्ञान ऐसे नहीं सरल से हो जाता है जिज्ञासा के बिना प्रार्थना के बिना गुरु आदेश के बिना नहीं होता है अभिजिज्ञासित अप्रार्थित जिज्ञासा नहीं प्रार्थना नहीं करेगी कर, गे इच्छा नहीं करके ऐसे जान लेगा नहीं होता है इसलिए विज्ञान तेव विजिज्ञासित विज्ञान को पहले जिज्ञासा करे प्रार्थना करे साधन से सा उसको प्राप्त करे साक्षात्कार करे यद जिज्ञासा द्वारा सत्य विज्ञान ज्ञेमितष्ट चेत यदि जिज्ञासा होने पर सत्य विज्ञान को प्राप्त करना है तो नारजी कहते हैं यद्यव्ञ भगव विजिज्ञासं विज्ञान विज्ञान ऐसा है जिज्ञासा के द्वारा प्राप्त करना है तो मैं जिज्ञासा करता हूँ ठीक है मैं सत्यवदन प्रति सत्य विज्ञान से यथा कारण तम तथा पूर्वस्य पूर्वस्य पूर्व से उत्तरम उत्तरम कारणत्व द्रष्टव्य अति दिशी आगे कहेंगे जैसे सत्यवाद वदन के प्रति कारण क्या हुआ सत्य ज्ञान सत्य विज्ञान से प्रति सत्य विज्ञान कारण उत्तम तो उत्तम सत्य का विज्ञान सत्य भाषण के प्रति कारण कहा गया अभी सत्य ज्ञान फ्री कैसे होगा उसका कारण बताएंगे उसका कारण बताएंगे एक एक करके आगे बताएंगी। आगे कारण बताएंगे आगे आगे प्रत्येक पर्याय में से होगा तथा पूर्वस्य पूर्वस्य पूर्व से उत्तरम उत्तरम कारणत्तन दर्ष्ट पूर्व का कारण उत्तर पूर्व का कारण उत्तर जैसे सत्य अति का कारण हो गया सत्य विज्ञान सत्य विज्ञान का कारण आगे बताएंगे उसका कारण उसके कारण इसे समझना इत्य एवं सत्यादीना च उत्तरो करुत्यंता पूरा पूरा हेतु व्याख्यय सत्यादी अलग है उत्तरोना आगे करोती करो उत्तरो आगे कहेंगे पूर्व पूर्व हेतु तो पूर्व पूर्व का कारण उत्तर उत्तर है पूर्व का कारण उत्तर पूर्व का क्या उत्तर आगे आगे कारण कहेंगे अतिवादी के लिए कारण विज्ञान ज्ञान ज्ञान होने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए फिर कैसे ज्ञान होगा कैसे उसके होगा फिर ज्ञान कैसे होगा तो कहीं जो मनन करेगा ज्ञान होगा फिर मनन कैसे होगा श्रद्धा हो तो मनन करेगा श्रद्धा कैसे होगी इसलिए निष्ठा सेवादि करें सेवादि कैसे करेगा तो अंत कौन शुद्ध हो ऐसे ऐसे कार्य बताएंगे ज्ञान का साधन उत्तर उत्तर हेतु है पूर्व पूर्व का जिस प्रकार यहाँ सत्य विज्ञान हो गया सत्यवादन का हेतु ही इसी प्रकार आगे आगे पूर्व तो पूर्व का हेतु उत्तर उत्तर कहेंगे उत्तर उत्तर कारण तो दृष्टि पूर्व का कारण उत्तर में कहेंगे एवं सत्यादिनाम से उत्तरोत्तराणाम आगे आगे करो पूर्व पूर्व का हेतु उत्तर है पूर्व का हेतु पूर्व का कारण उत्तर आगे आगे एक का, का, का कारण उसका कारण उसका कारण ऐसे समझ कहेंगे ऐसे व्याख्याम व्याख्या करनी चाहिए भगवान भाष्यकर करते हैं आगे ज़्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे सरल है ऐसे खाली मंत्र कह देंगे पूर्व का कारण उत्तर उसका कारण उत्तर ऐसे करके ज्ञान कैसे होगा ज्ञान का साधन फल चाहते तो साधन चाहिए साधन करने पर प्राप्त होगा और साधन नहीं करेंगे सीधा फल प्राप्त करेंगे वृक्ष नहीं लगाएंगे फल तोड़ना चाहेंगे ऊपर से चढ़ करके साधन में चढ़ नहीं साधन चाहिए इसलिए ज्ञान होने के लिए कैसा ज्ञान होगा इसमें बताया ज्ञान का साधन बताया ज्ञान होने पर अतिवादी होगा सत्य नतिवादी और ज्ञान कैसे होगा उसके लिए क्रमश साधन बताएंगे ंतु मम